अगर एक उत्तर सुना होता तो शायद बहुत मुसीबत ना होती लेकिन अगर तीनों उत्तर सुने होते तो बहुत मुसीबत होती। बुद्ध का प्रयोजन क्या है बुद्ध चाहते क्या है बुद्ध आपको कोई सिद्धांत नहीं देना चाहते बुद्ध आपके जो सिद्धांत हैं उनको भी छीन लेना चाहते है बुद्ध आपके लिए कोई काराग्रह नहीं बनाना चाहते आपका जो बना काराग्रह है उसको भी गिरा देना चाहते हैं ताकि वो खुला आकाश जीवन का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 एक स्वतंत्र चित्र चाहिए एक मुक्त चित्र चाहिए एक बंधा हुआ कैप्सूल के भीतर बंद दीवालों के भीतर बंद पक्षपातों के भीतर बंद वाद और सिद्धांत और शब्दों के भीतर बंद चित्र कभी भी जीवन की क्रांति से नहीं गुजर सकता है और अभागे हैं वे लोग जिनका जीवन एक क्रांति नहीं बन पाता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 और अगर आपको ये लगता है कि एक दरवाजा बंद करने से मौत हो जाएगी तो जो दरवाजे बंद हैं उनको खोल लें और अगर मेरी बात समझे तो सब दीवाले गिरा दें ताकि खुले सूरज के नीचे और खुले आकाश के नीचे पूरा जीवन उपलब्ध हो लेकिन शरीर के लिए मकान जरूरी है और शरीर के लिए दीवारें भी जरूरी है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 मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है मैंने सुना है कृष्ण भोजन करने बैठे रुकमणी पंखा जलती थी अचानक वे थाली छोड़कर उठ पड़े द्वार की तरफ भागे रुकमणी ने कहा क्या हुआ है कहाँ भागते लेकिन शायद इतनी जल्दी थी कि वो उत्तर देने को भी रुके नहीं द्वार तक गए पागल की तरह भागते हुए फिर द्वार पर ठिटक कर खड़े हो गए फिर उदास वापिस लौटाए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 कृष्ण ने कहा कि द्वार तक गया तब सब तक सब गड़बड़ हो गई वो आदमी बेसहारा न रहा उसने पत्थर अपने हाथ में उठा लिया अब वो खुद ही पत्थर का उत्तर दे रहा है अब मेरी कोई जरूरत न रही मैं वापिस लौटा है वो आदमी खुद ही सहारा खोज लिया है अब वो बेसहारा नहीं है। ये कहानी सच हो कि झूठ इस कहानी के सच झूठ होने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं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 अगर जीवन के सत्य को जानना है तो जीवन के संबंध में जो भी मत पकड़ा है उससे मुक्ति आवश्यक वो बूढ़ी औरत अद्भुत थी छोड़ गई माला माला की कीमत चार आना तो रही ही हो आप जो सिद्धांत पकड़े हैं उनकी कीमत चार आना भी नहीं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 इस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो आप लिखित दे देंगे और भी जो प्रश्न हो वो लिखित दे देंगे ताकि सुबह की चर्चाओं में आपके प्रश्नों की बात हो सके और सांझ को मैं और खुशों की बात करें मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उस लिए बहुत अनुग्रही हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार